श्रीरामकृष्ण अमृतवाणी खंड एक जीव तथा संसार ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानींद्रिया प्रकृतिस्थानी कर्षति मेरा ही सनातन अंश जीवलोक में जीव बनकर प्रकृति में स्थित मन सहित पंचेंद्रियों को आकर्षित करता है गीता पंद्रह सात त्रिविधम नरकशेद्वार काम क्रोधस्तथा एतत् त्रयम् त्यजेत काम क्रोध तथा लोभ ये तीन आत्मा का विनाश करने वाले नरक के तीन द्वार हैं इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए गीता सोलह इक्कीस एतर विमुक्त कौनते यमोद्वारिभिर नर आचरत्यात्मन श्रेय तथो जाति पराम गति हे अर्जुन इन तीन तमोमय द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य अपने कल्याण के लिए उपयुक्त आचरण कर परम गति को प्राप्त होता है गीता सोलह बाईस अध्याय जीव जीवन का उद्देश्य पहला तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते किंतु इस कारण क्या तुम यह कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते हे मानो अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं दूसरा इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है तीसरा जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा भगवान मानो कल्प वृक्ष उनसे जो जो मांगता है उसे वही प्राप्त होता है गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है अब मैं मज़े में हूँ मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचा हूँ अब मुझे बहुत आनंद है भगवान भी तब कहते हैं तुम मजे में ही रहो किंतु जब वह कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया तब वह कहता है हाय इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया भगवान भी तब कहते हैं ठीक ही तो है तुमने किया ही क्या चौथा संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्त्या लेकर जन्मता है विद्या और अविद्या विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली मनुष्य के जन्म के समय से दोनों प्रवृत्तियाँ मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती है परंतु शीघ्र ही मानो मनरूपी तराजों के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खींचता चला जाता है पांचवा उस एक ईश्वर को जानो उसे जानने से तुम सभी कुछ जान सक पाओगे एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है पहले एक बाद में बहु पहले ईश्वर फिर जीव जगत छठवा पहले ईश्वर लाभ करो फिर धर्म कमाना इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी सातवां तुम समाज सुधार करना चाहते हो ठीक है यह तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर सकोगे स्मरण रखो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के ऋषियों ने संसार को त्याग दिया था भगवत प्राप्ति ही सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है यदि तुम चाहो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी पहले भगवत प्राप्ति कर लो फिर भाषण समाज सुधार आदि की सोचना आठवां मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर पहले रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए डेरे में अपना सामान रखकर वह निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है परंतु यदि रहने का बंदोबस्त न हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोज खोजने में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चीर विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए फिर वह निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है किंतु यदि ऐसा न हो तो जब मृत्यु की घोर अंधकारपूर्ण भयंकर रात्रि आएगी तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा नौवा बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे के पास चूहादानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं उसकी सोंधी सोंधी महक से आकृष्ट हो चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने के बाद भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहादानी में फंसकर मारे जाते हैं जीव का भी ठीक यही हाल है कोटि कोटि विशेष सुखों के घनीभूत समष्टिस्वरूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर अवस्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न कर संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुब्ध हो माया के फंदे में फंस कर मारा जाता है दसवा एक पंडित ने पूछाफी वाले कहते हैं कि महात्माओं का अस्तित्व है सूर्यलोक चंद्रलोक नक्षत्रोक देवजान आदि विभिन्न लोक और स्तर सत्य हैं और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर इन सब स्थानों में जा सकता है वे लोग इस तरह की अनेक बातें बताते हैं अच्छा महाराज थियोसॉफी के बारे में आपका क्या मत है श्री रामकृष्ण ने कहा भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है ईश्वर के प्रति भक्ति क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं अगर ऐसा हो तो ठीक है अगर उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा है लेकिन याद रखो ईश्वर्योक चंद्रलोक लक्ष्म